क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद जो चीजें विक्रांत के सामने आईं वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे थी त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां की लोकल पुलिस इन लोगों को सीधे ही क्राइम सीन पर ले गई वर्कला बीच पर पहुंचने के बाद विक्रांत को पता चला कि यहां से क्राइम सीन की दूरी लगभग दस किलोमीटर है ऐसे में लोकल पुलिस ने इन लोगो को क्राइम सीन तक पहुँचाने के लिए प्राइवेट बोट बुक कर रखा था ये लोग तुरंत ही बोट पर बैठ गए और फिर वहां से तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद ये लोग क्राइम लोकेशन पर पहुंच गए अब तक शाम हो चुकी थी और डूबते सूरज की किरणें पानी में पड़ते हुए इसे बेहद खूबसूरत बना रही थी वाकई में जिस जगह पर ये लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो काफी सुनसान जगह थी बीच के किनारे से थोड़ी ही दूर पर काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे इसके साथ ही काफी भयानक जंगल भी नजर आ रहा था आम आदमी का यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल था यहाँ तक आने के लिए बोट या जेटी की जरूरत पड़ती थी इस बीच को देखकर विक्रांत को एक बार के लिए न्यूजीलैंड के लैंडिंग आइलैंड की याद आ गई। जब से विक्रांत लैंडिंग आइलैंड वाले टास्क को करके आया है तब से उसे ना जाने क्यों समर और इसके किनारो ऐसी डर जैसा लगने लगा अब तो उसे ऐसा लगने लगा था की जैसे समुन्दर और पानी की उससे कुछ दुश्मनी जैसी है जब विक्रांत अपनी टीम के साथ बीच पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही त्रिवेंद्रम की लोकल पुलिस टीम पहुंची हुई थी वहां पर वर्कला पुलिस के एसपी मधु साहब और सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर बी अशोकन भी मौजूद थे इसके साथ ही अब तक वहां पर काफी पुलिस फोर्स भी आ चुकी थी भले ही वर्कला पुलिस के काफी सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे लेकिन फिर भी वहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटर की टीम के रूप में विक्रांत और उसकी टीम को सबसे सीनियर के तौर पर देखा जा रहा था पूरा बीच यूनिफॉर्म पहने पुलिस वालों ऐसी भरा पड़ा था इसके साथ ही पुलिस ने अब तक यहाँ पर लाइट का भी इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया था जैसे मानो कि अब ये लोग यहाँ पर शूटिंग शुरू करने वाले थे वर्कला के सीनियर इंस्पेक्टर बी अशोकन ने विक्रांत और उसकी टीम को केस की रिपोर्ट देना शुरू किया बी अशोकन केरल का ही रहने वाला था हालांकि उसकी मेन लैंग्वेज मलयालम ही थी लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत हिंदी बोल ही लेता था अशोकन की उम्र महज तीस साल की थी लेकिन शक्ल से वो 40-45 साल से कम का नहीं लगता था मुंबई पुलिस की तरह ना तो यहाँ की पुलिस उतनी एक्टिव लग रही थी और ना ही ये लोग खुद का ध्यान रखते थे। अशोकन का यूनिफॉर्म काफी गंदा था और उसने बहुत अजीब तरीके से पहन रखा था मतलब वो किसी एंगल से डिसिप्लिन पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था जिस तरह से लखनऊ के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर पांडे थे या फिर सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी थे उनकी तुलना में अशोकन काफी बेपरवाह और अव्यवस्थित नजर आ रहा था यहाँ तक कि जब वो विक्रांत से बात कर रहा था तब भी वो प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर रहा था भले ही वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी रोड छाप टपोरी जैसी लग रही थी इसके साथ ही बात करते वक्त वो काफी नर्वसा लग रहा था सर हमारा लोगो ने इफॉर्मेशन चेक किया सब अभी दस लोग कर रहा था वो शूटिंग कर रहा था सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन ने अपनी टूटी फूटी हुई हिंदी भाषा में बोलना शुरू किया विक्रांत के साथ ही हर्षित और अनुष्का को भी उसकी बात समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही उधर ट्रेन में से छह तो मर गया फिर एक चोट लग गया एक तो मिसिंग है बाकी दो बच्चा उन दोनों हमने बोट में डालकर ले गया उधर हॉस्पिटल में है सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन की बात सुनने के बाद विक्रांत और अनुष्का एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे वो दोनों काफी हैरत में पड़े नजर आ रहे थे इसने अभी दस लोग कहा था ना? सच में है। अनुष्का ने विक्रांत की तरफ आँखें भी तो दस ही लोग थे ना? आ, नाम क्या था उसका विक्रांत ने अनुष्का की तरफ उत्सुकता से देखते हुए सवाल किया एंडका ने तुरंत ही जवाब दिया सर हमारा आदमी लोगो ने चेक किया सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन ने आगे कहा जो लड़की बचा है ना उसका गला बांध दिया रोप से और फिर उसको टेबल पर खड़ा करके उसका हैंड भी टाइट कर दिया रोप से फिर भी वो लड़की बच गई सर कैसे कैसे बच गई वो विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया अरे सर वो जो मर्डर वाला आदमी था ना वो रस्सी सही से नहीं बांधता लड़की के हैंड के नीचे से रोप ले गया अगर सही से रोप ले जाता तो लड़की हंड्रेड मर जाती मिस्टेक कर रहा था सर वो अशोकन ने विक्रांत को समझाने की पूरी कोशिश की मिस्टेक कर रहा था वो तो तुम बता देते जाके उसे फिर वो मिस्टेक ना करता विक्रांत ने अशोकन की टांग खींचना शुरू कर दिया इंस्पेक्टर अशोक ने विक्रांत की बात को काट दिया लेकिन फिर अगले ही पल विक्रांत को कुछ ध्यान आया उसने अब रहते हुए तुरंत ही कहा मर्डर ने लड़की के गले में रस्सी को सही से नहीं बांधा था जबकि वो चाहता तो बड़े आराम ऐसी उस गला कर सकता था लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसा किया इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि वो उस लड़की को मारना ही नहीं चाहता था यस उसे मारने का दिखावा कर रहा था और सर वो कुछ भी जिंदा जला दिया सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन ने आगे कहा। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत का फोन बज पड़ा इस वक्त उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिस्टर एमरजेंसी चौटाला जी फोन कर रहे थे विक्रांत को उम्मीद भी नहीं थी की अमरजेंसी चौटाला साहब के पास उसका नंबर सेव होगा हेलो सर कैसे है आप विक्रांत ने फ़ोन उठाते ही कहा अरे हम लोग तो जस्ट अभी यहाँ पहुँचे हैं आप कहाँ हैं कब तक आ रहे हैं मैं तो सुबह से ही पहुँच गया चौटाला साहब ने जवाब दिया लेकिन यहाँ त्रिवेंद्रम में फ़ॉरेंसिक लैब बहुत बेकार है मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बेंगलौर के फॉरेंसिक लैब में मंगवा लिया है मैं यहीं से काम करूँगा पहले भी यहाँ फ़ारेंसिक ऑफिस में काम कर चुका हूँ तो यहाँ मेरे लिए ठीक रहेगा